श्री राम श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामको दक्षिणगृह द्वाद परेद दक्षिणे मंरे भक्स प्रभु श्रीरामकृष्ण अदिणेशरम सभक्त विराजते श्रावण कृष्ण प्रतिप्रमास तृतीय दिवस त्र्यशीताधिकाद शमलाधस्मासवासर अद भानवारह सद्यो भोगरति सू सायी वादे स्म प्रभु श्री राम श्रीरामकृष्ण प्रसाद प्राप्तेह परम प्राप्ते परचि विश्रामी विश्रा परम इधम मध्यान्ह स्व प्रकोष्ठे लघुखट्टाया उपिष्ट एक अवसरे मास्टर महाशय आगम्य प्रणनाम कलात् सह वेदयी चर्चा प्रवर्त वेदीना मत कृष्णकिशोर प्रसंग श्री श्रीरामकृष्ण मास्टर महाशय प्रति पश्य अष्टक्रसहितासंग आत्मजा आत्म भाषन्ते सोहं, अहमे स परमात्मा वादी सन्यासी नाम सर्वं एक वेदातवादीसन्यासी मत संसारिण कृते एक नमीचीन सर्व क परम अहम स निष्क्रिय परेत कथम सगछेत वेदातवादि आत्मा आत्मालिप सुख दुखे पाप सर्व मेतत आत्मनह आत्मन अपकारं कर्म नाते परम देहा पीड़ि धूम प्राकार मलिनीकश से कि कृष्ण किशोरो खम कृष्णकिशोरो ज्ञानीवद इत्यर्थः परम स पमो भक्त तन्मुखे तचन परम पूज्यते पर नर्व तथा पुण्य माया दयावा परम अहम मुक्त अभिम अत्यम समी साधीया अहम मुक्त वदन स मुक्त संयते किंच बद्धोहं बद्दी वदन जनो बद्धत्वे परिणमते, पिणमते केवलं भाषते अहम पापी अहम पापी स हतभाग एवपी तत्थे एक वक्त अहम तस्मोच्चारण कृतवान कि मे पाप बंधन वा मास्टर महाशयम प्रति पश्य मनसर संवृत्त हृदय पत्र लिखिम तस् महां व्या माया दयावा, मास्टर महाशय दया वटरमशय कि ब्रूयात तुषिमाशी श्रीरामकृष्ण का मेती उच्य किं जानस माता पितृभातृगपुत्रकल भागिभागिने भ्रतुस्पुत्र त्याती दीन सर्वान् आत्मीया प्रति माया थे। दया मायाच्य दयात्रसु प्रेम कि माया दया हृदयस्त मे बहूपकाराण चक्रे भूरसेवातवा स्वस्तीन पुरीशपरिशी स्म अंततो तथा अतमी प्रादा एवं दंडम अयछत युद्ध पाषाण में तटबंध से उपरी गंगायाँ धमपेन देहत्यागम करगछ बहूपकारस्थान कृत सं किंचितिद प्राप्न चेन्मन स्थिर भवि पर महोदय परम कहोद प्राथिएय को वर्ता प्रचार